जानाधी तम केन केन के जानिया में मंत्र आयाचुअल कह रहे हैं ये नीजाना जिसके द्वारा तुम इन सारे चीजों को जान ले रही हो तम केन नियात उसे तुम किस साधन से जान पाओ साध्य साधन रूपा समस्त जगत को जिस चेतन जिस सब प्रकाश आत्मा से तुम जान पा रहे हो उस आत्मा को बताओ किस साधन से तुम जान पाओ तरह विज्ञातर हमारे जानिए सकल तत्वों के विज्ञाता को तुम किस जान पाओ है। इसके विषय में उस मंत्र कोई ही श्लोक में देखे, दे रहे देखिए पंचदशिका ए नेदम जान सर्वम तं के अन्य जानताता विद्यातारे विद्या साधन इधम इदम सर्व जानते जिसके द्वारा आप इन सबको जान रहे हो तम उस आत्मा को केन के अन्य न साधन से आप जान पाओगे साध्य साधना तो सारा जगत है सारा जगत कैसा है साध्य और साधना साधनात्मक तो वेद्य वेदनात्मक है ये सब वेद्य है इसका साधन हमारी इंद्रिया है मन से लेकर बुद्धि अंगारे सारी इंद्रिया करण अंत करण बहिष्करण दोनों के दोनों कर्ण जो है ये साधन हो गया इनके साथ जो ग्राह्य वेत्य उद्देश्य संसार हो गए इसे संसार गया है जगत क्या है पूरा का पूरा वेद्य वेदनात्मक और साध्य साधनात्मक जगत है इन सर्वे को प्रकाशन करके अनुभव करने वाला कौन है आत्मा जिस आत्मा के प्रकाश से सब प्रकाशित हो है रहे हैं वे इस आत्मा को कैसे प्रकाशन कर डालने को उल्टा लगता तो है सूर्य के प्रकाश से हम सारा जगह देख रहे हैं और चक्षु से मैं सूर्य को देख रहा हूं एक चक्षु में सूर्य को देखने की सामर्थ्य होता रात्रि में भी देख लेता रात्रि में तो सूर्य है उद्भव तो अविभव का कारण अलग लेकिन चक्षु में सामर्थ नहीं है चक्षु का अनुग्राहवदा सूर्य खुद है सूर्य की कृपा से चक्षु देखता है इसे चक्षु होते हैं तो हम क्या बोलते सूर्य के पास की उपासना का पाठ करते हैं लोग कहना का है कि देखो जिसके द्वारा सबको जाना जाता है उससे हम किस से जान पाएंगे अर्थ किस से नहीं जान पाएंगे विज्ञात नंबर विद्या ज्ञाता को तुम किस से जानोगे कोई कह सकता है मन से ही वो उपलब्ध है ना से मन के अंदर जान लूंगा आत्मा को सत्य तो नहीं सत्तम साधन जो वे साधन होता है प्रकाशन करने में सख्त है और ज्ञाता को प्रकाशन करने में समर्थ नहीं ठीक है ये ना साक्षी चैतनी रूपे न आत्मना यह साक्षी चैतन्य रूपी आत्मा से इदशिजात जानते ये संपूर्ण दृश्य समूह को हम जानते कौन प्राणि प्राणि जानते हैं तम साक्षिण तो आत्मा को। साक्षी आत्मा कूते जड़ेन जानताेयुअ साक्षि का विषयभूता जड़ात्म के संसार से तुम उस चेतन आत्माक्षी को, को कोई भी पुरुष से नहीं जान सकते शेष इसी वाक्य का तात्पर्य को बता रहे हैं दृष्टि जात से ज्ञातरम दृश्य समूह का जो ज्ञाता है उनको साक्षी चैतन्य है और के बाकी सारा संसार दृष्टिभूत उसके लिए दृष्टिभूत किस साधन के द्वारा विद्या कैसे तुम जान पाओगे करना के ना भी जाना किसी भी साधन से हम उस आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते पूर्व से धनो मन साधि मन के द्वारा उसको जान सकते हैं नहीं नहीं मन भी एक एक है वो साधन है साध तो बेचारा केवल वेद को ग्रहण साधन तो केवल वेद को ग्रहण करने में समर्थ होता है इन का वेदता को ग्रहण करने में समर्थ नहीं तो साधरन? साधरन है साधारण तो ज्ञान साधन साधारण तो क्या क्या कर रहे ज्ञान साधारण कौन मना वेद्य ज्ञातवी विषय शक्तम समर्थम न तो ज्ञातरी ज्ञात भी आत्मणे ज्ञात घटभि विषयों को या शुद्ध का ही समर्थ होता है शक्त होता है ज्ञात आत्मा को प्रकाशन करें इसकी सामर्थ्य नहीं है नैव न मनसा कठो परिषद नव न मनसा इत्यादि शक्त इत्या होता है चेत और भाई आत्मा को हम आत्मा से ही जान लेंगे आत्मा खुद को प्रकाशित कर देगा आत्मा स्वयं को प्रकाशित कर लेगा ऐसे कैसे करेगा वो कर, कर, कर विरोध हो जाएगा स्वयं प्रकाशक हो जाएगा और स्वयं प्रकाश भी हो जाएगा प्रकाशी प्रकाशक दोनों एक ही में नहीं माना जा सकता इसे कहते हैं सस्या भी चैत स्व का स्वय ही वह ज्ञान करने लगोगे फिर तो कर्म कर्तृत्व विरोधाच विरोध से स्वयं को स्वयं ही जान लेगा जानने का विषय बना लेगा ऐसा नहीं हो सकता वह प्रकाश प्रकाश है वह न प्रकाश न प्रकाशक है वह स्व प्रकाश ही है वास्तव में वो प्रकाश्य भी नहीं है प्रकाशक है ही नहीं और वास्तव प्रकाशक भी नहीं है वो प्रकाशकत्व जगत के पिछा प्रकाशित कर रहा है से प्रकाश का लिया जा रहा है। जब तो तो मिथ्या हो जाएगा, नहीं अतिशकर् जानता हूँ सब कुछ जानता हूँ आपके बारे में बस बस बोलते तो ना व्यवहार में लोग ना आपके द्वारा व्यवहार में से बोल देते लोग प्रकाशता का भी कौन व्यवहार कर देते हैं आत्मा में मैंने आत्मा को जान लिया हम आत्मा वे व्यवहार कर सकता है समाधि में उठा अगर मैंने आत्मा जान भोग कर लिया समाधि में वहां लगता है कि आपका अभी हमारे अनुभूति के द्वारा प्रकाशित हो गया था समाधिकाल शब्द व्यवहार से हो जाता है लेकिन वह प्रकाश्यता प्रकाशकता दोनों ही आरोपित है क्योंकि वह आत्मा स्वप्रकाश स्वरूप ही है वरना तो प्रकाशक है न तो वह प्रकाश आत्म स्वप्रकाशक है। आत्मा स्व प्रकाश ही है वो वास्तव प्रकाशक भी नहीं कहानी के लिए कह देते मेरे जम सशित ज्ञातम करके सबको जानना जान चाहते जिससे अर्थ सबको जिस जानने वाला ज्ञाता है वो मानना पड़ेगा व्यवहार के आधार पर प्रकाशक इन सारे जगत है स्वरम इधम विभाग लगता है कि प्रकाशकें तो, तो खंडन करते नहीं, नहीं। वास्तव भी नहीं आत्म स्वप्रकाशत्व आत्मा में वास्तव स्व है वह न प्रकाशक है न प्रकाशीय है वह आत्मा वेद्यों को जान लेता है लेकिन ना वेत्ता, उस आत्मा को जानने वाला कोई दूसरा नहीं है अथवा नहीं हो सकता व्याकृत और अव्याकृत कार्य और कारण भाव से अन्य है वो विलक्षण है विदित हो गया कार्य अविदित हो गया कारण विदित व्याकृत अवित अव्याकृत दोनों से विलक्षण है यदि वाक्य प्रमाण्य प्रमाण प्रकाश प्रकाशे में ये मनवा तदाक्यवयो आसमानता हुए उन वक्यद संक्षेप ग्रहण कर रहे सवेद्यम तत्व नान्यस्तताव सवेत्ति वेद्यम यद्यपि व्यावहारिक सत्ता में हम देख रहे हैं यह आत्मा सारा वेद को जान रहा है प्रकाशन कर रहा है सर्वम वेद स आत्मा वेस्टिवे लेकिन उसका उस आत्मा का वेदिता जानने वाला कोई दूसरा नहीं है इसने सबको जाना इस आत्मा ने सारा जगत को जाना इस आत्मा को जानने वाला और तीसरा नहीं है विदिता वेदा बयान विद्युत और विद्युत दोनों से वह आत्मा अलग है क्योंकि वह बोध स्वरूप स्वरूप ही है स्वश स्वरूप ही है स्व आत्मा टीका में जो जो वेद्य हो गए संसार में उन सारी चीजों को वह आत्मा जान लेता है तस्य आत्मनोर एक आत्मा का वेदित ज्ञाता अन्य निय दूसरा कोई नहीं है क्यों तदस्पकम तो ब्रह्म कि ये वह जो स्वरूपता ब्रह्म कार्यम वतान विशीकृत कार्य अवीतम अज्ञा आवृत विलक्षणस पृथके नो बोधस्वरूप बोधस्वरूप कार्यकार विलक्षण नो विरक्त बोधों विदित और से अतिरिक्त कोई बोध स्वरूप हमारे अनुभव में तो आता नहीं है विदित से अतिरिक्त और अविदित से भी अतिरिक्त करके केवल बोध नाम का विशुद्ध ज्ञान मात्र अनुभूति में आता ही नहीं कि जो भी ज्ञान होगा वो विदित का ज्ञान हो गया तो अविदित का ज्ञान होगा क्योंकि हमेशा ही हम लोगों का आदर गया है सविषय ज्ञान का ही अनुभव करना है निर्विषय कर स्वरूप ज्ञान कौन अनुभव कर पाता और अनुभव करने के विषय नहीं होता अनुभूति शुरू हुई है ज्ञान स्वरूप है बोध स्वरूप है उसमें आप अनुभव कर नहीं सकते बक्षता है यदि कोई पृथक वस्तु है विद्युत और से भिन्न चीज है आत्मा नाम का चीज उसका अनुभव होना चाहिए उसकी बोध रूपता भी अनुभव में आना चाहिए इन अनुभव में नहीं आता इसीलिए विद्य और आविद्यु भिन्न कोई आत्मा बोध स्वरूप वाला है यह मैं नहीं मानूंगा त्रिपुर बक्षी No. विरिक्त तो बोधो ना अनुभूय में आता ही नहीं है बोध को से हम नहीं मानेंगे तो भाई तुम विदित को मान रहे हो ना विदित को मान रहे हो ना विदित में विशेषण कौन है विदित किसे जाना हुआ को जिससे आपने जान लिया है जान लेने में जानना क्रिया नहीं गया। वो जानना क्या है क्या क्या चीज है वही तो आत्मा है वही आत्मा है आपने जब को स्वीकार कर लिया तो वे आत्मा को स्वीकार कर लिया है आपने जाना किसने उस विदित को जाना किसने जिसने जाना वही आत्मा है वही बोध स्व है वही प्रकाश है इसे कहना चाहते हैं तुमने जब विदित करके मान लिया विदित का तुम अनुभव कर रहे हो ना विदित का अनुभव कर रहे हो जो विदित का अनुभव कर रहा है वो विदित शैन्य है या नहीं है जो आविदित का अनुभव कर रहा है वो आविदित शैन्य है, है या नहीं है तो विदित और का अनुभव कर रहे हो कि नहीं कर रहे इसका मतलब नहीं वो बोध रूप प्रकाश रूप वही मई हूं यह तुम अनुभव कर पा तुम्हारे अज्ञान का मजा है लोग क्या कर तो क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया मैं विदित को भी अनुभव कर रहा हूं अविदित को भी अनुभव कर रहा हूं व्याकृत और अव्याकृत कार्य और कारण दोनों को मैं अनुभव कर रहा हूं तो अनुभव करने वाला वह विदित और अविदोलन भिन्न है या नहीं, नहीं। इसलिए आपकी शब्दावली से सुदिद्ध हो गया कि आत्मा इंदोलन भिन्न है लेकिन अब बोध रूप है प्रकाश रूप है ये चीजें तुम्हारे अनुभव में नहीं आ रहा है तो उसमें कारण अलग इसलिए कहते हैं विदित विशेषण से वेदन से विशेष बोध स्वरूपत् व स्वयं बोध स्वरूप होने से तुम अनुभव अभावित भी अनुभव अभाव यदि उसका अनुभव नहीं है तो विदित का भी अनुभव नहीं होगा ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं करोगे तो ज्ञान का विषय तो घट का अनुभव कैसे करोगे ज्ञान का अनुभव नहीं है तो घट का अनुभव नहीं होगा क्यों क्योंकि ज्ञान का विषय तो ना घट ज्ञानाधीन है केवल घट को कोई जान सकता है क्या घट को जानना आप बोल रहे हैं जानने में ज्ञान शब्द आ गया है है ना आते घट को आपने जाना का मतलब है ज्ञान हुआ है ज्ञान का विषय होने से अरे जब कहते तो ज्ञान को नहीं मानते हो जो अनुभूति हुई है फिर घटका भी अनुभव नहीं मान सकते आप विधिता में प्रत्यय आया है प्रत्यय क्रिया का बोधक हुआ, उसका विशेषण कौन वेदना है वेदनात्मक क्रिया भाविकता प्रत्यय लाता हूं कर्मी प्रत्यय लाता हूं तत्य कर्म का बोधक हो गया और वह तत्य जो कर्म है किसी क्रिया की अपेक्षा करेगा ना क्रिया के कर्म होता है क्या व्याकरण में ग्रामम कर्म है ना किसका क्रिया माननी पड़ेगी देवता ग्रामम ग्रिया ग्राम में कर्म तय क्या उसी प्रकार से विधि त शब्द जो त शब्द है यदि में ला रहे हो वह कर्म किस क्रिया का मानना पड़ेगा जिस धातु से कर रहे हो उसी धातु बोधि व्यापार कोई ही मानना पड़ेगा क्रिया इसे विधि से आपने किया विदित शब्द बना है इसे ज्ञान रूपी क्रिया का कर्म घट तो है अगर घट को हमने जाना घट तो हमारे ज्ञान का कर्म हुआ अगर कर्म जब विदित तो शब्द के अंदर कर्म वाचता प्रत्येक घट का घट रूपी कर्म का निर्णय तब होता है जब आप उसका विशेष अनुभूता घट को स्वीकार करें सर ज्ञान को स्वीकार कर क्योंकि विध धातु के बिना प्रति आएगा नहीं प्रति विशेष और विधज्ञान धातु विशेष आए विशेषण ज्ञान के बिना विशिष्ट ज्ञान हो ही नहीं सकता विशेषण ज्ञान के बिना विशिष्ट ज्ञान हो जाएगा क्या विधि धातु और प्रत्यय इन दोनों का विशिष्ट ज्ञान होने के लिए जिस अक्त प्रत्यय कर्म भूता वेद जगत स्वीकार कर रहा हूं तो उसी प्रकार से धातु का भी जगत ग्रहण नहीं हो पाएगा जगत प्रत्यय का बोधि वस्तु है प्रत्यक्ष कर्म को कर्म गौण है सारा जगत विषय ज्ञान का विषय धातु अर्थ है ज्ञान ज्ञान रूपा विशेषण के बिना कर्म रूपा विशेष जगत ग्रह की नहीं होगा इसलिए व्याख्यान है इसी व्याकरण व्या, व्या, के आधार पर ही ये बात जवाब दे रहे हैं सिद्धांति विदित अनुभव अभाव प्रसंगा यदि आप बोध स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं मानोगे तो विदित जो घटा जगत है उसके भी अनुभव नहीं माना जा सकता अरे बोधानुभव अवश्य मोंगी कर्तव्य बोध यदि आपने घट को जाना है तो घट ज्ञान को भी आपने जाना है जैसे ज्ञान का भी अनुभव आपको हुआ है या आपको सुधार करना ही होगा इस प्रकार से उसकी मजाक उड़ाते हुए कह रहे हो वही बोलते दोष है यहाँ पर मम जीवा नाश्ता बोल रहा क्या मेरी जीवा नहीं है और बोल कैसे रहवा तो नहीं तो बोलेगा कहा से? जैसे मम्म जीवा नाश्ती लज्जार्थम भगवती तब्दत किंतु ज्ञानम नास्ति ऐसे क्या ना वही हुआ ना बल तो व्याद के अंदर छिपा हुआ है विशेषण रूपे न इसे विदित शब्द प्रयोग करने मात्र से सिद्ध हो गया आप उस विषय का ज्ञान को विषय को अनुभव कर चुके हो इसे सिद्धांत कहते बोधे अनुभव न तं कथन च नोधे छास्त्र जो व्यक्ति घट का अनुभव करते हुए कहता है मुझे घट का ज्ञान नहीं है ऐसे गधे को शास्त्र क्या पढ़ाएगा बोधे अपनी अनुभव यश्य न कथन चन ज्ञान का अनुभव किसी प्रकार से यदि किसी को होता ही नहीं है तो उसको तम कथम बोधे शास्त्र ऐसा जो आदमी नर समाकृति लोस्टम नर समान आकृति वाला लोस्ट है वो ऐसे आदमी लोस्ट वह जड़म करता ऐसे जड़ बुद्धि वाले को शास्त्र क्या बोध करा सकेगा सकल व्यवहार कर रहा है और फिर भी कहते हैं मुझे किसी चीज का ज्ञान ही नहीं है बहुत भगत लोग शुरू शुरू में ऐसे आते हैं ना महात्मा के सामने महाराज कुछ नहीं जानते हैं और थोड़ा भी बोलना शुरू किए तो आपको उपदेश देना शुरू कर देंगे तुरंत उपदेश देना चारू कर देंगे वेदांत तो बोल देंगे आपके आप उसकी पूजा पाठ करने बोलो तो उल्टा हो आपको वेदांत सुना देगा अरे क्या करना महाराज जो सब तुम तो इच्छा है ना बोले अब क्या करोगे आप जिसका मतलब ज्ञान ही नहीं है हमें बताओ कोई साधन बताओ जिससे ज्ञान हो जाए ऐसे प्रश्न पूछते हैं लोग और ज्ञान के साधन उसको बोलो भक्ति कर्म कुछ करने किसी देव ब्रह्म ज्ञान पहुंच जाते करना नहीं चाहते ब्रह्म ज्ञान शीर्ष जगत में है क्या करना है इसा? हम ब्रह्मा से पहुंच गए ऐसे मूर्खों को कौन सा जब देख देगा बोधो नुद्ध रेव व्याहता इत सदृष्टान्त माँ वास्तव में बोधो न बुद्ध्य ज्ञान को मैं जानता नहीं बोल रहा ज्ञान को जानता नहीं हूं अरे जानना ही ज्ञान है ना अरे क्या जानता नहीं यही एक ज्ञान है क्या नहीं? इस बात को नहीं समझने वाले को हम क्या कहें वो रजनीश एक बार अखबार बोला अब तो बहुत बदनाम हो गई सारा विश्व आपके हो रहा है वो गता अरे बदनाम, बदनाम, नाम, बद नाम उसमें भी तो नाम है तुम भूल गए क्या बध हाँ, शब्दा कर रखे तो बध नाम बोल रहे ना उसे में तो नाम है ना नाम क्यों ना बद कहा से होएगा जिसका नाम है वही बदनाम होता है जिसका नाम ही नहीं तो बदनाम क्या होगा इसीलिए बदनाम शब्द में ही नाम रखा हुआ है तुम तो खुद कह रहे हो आपका दुनिया में बहुत नाम है इसका मतलब आपका कह रहे हैं मतलब क्या आप बदनाम है का मतलब मेरा बोध दुनिया में नाम है यदि मेरा नाम ना हो तो दुनिया में तो मैं दुनिया में बदनाम ही नहीं हो सकता इधर से यहां भी हालत हो गया मुझे ज्ञान नहीं है बोलने वाले को ज्ञान नहीं है ज्ञान है या नहीं उसी में ज्ञान छिपा हुआ है इस बात को समझता ही नहीं जो संशय की बात नहीं हो रही है ज्ञान का ही निषेध कर रहा है संशय करने वाले नहीं बोले मुझे ज्ञान नहीं है मुझे ये वो कह रहा मुझे इस बारे में सही पता नहीं है बोलेगा आप सब तो प्रयोग करो इस हिसाब से मुझे संशय है सीधा बोलो मुझे ज्ञान नहीं क्यों बोलते हो मुझे ज्ञान नहीं है बोलना गलत बात क्यों हो गया मुझे इस विषय में संशय है बोलो इसीलिए ज्ञान का ही निषेध करना असंभव है जो जिसको निषेध कर रहे हो वो भी एक ज्ञान ही है ना ज्ञान का निषेध भी एक ज्ञान है मुझे ज्ञान नहीं है ज्ञान आप कह नहीं मुझे ज्ञान नहीं है जो बोल रहा है वो भी एक है ना तब से बोल रहा हो वो ज्ञान का अनुभव कर रहा है कि नहीं कर रहा है मुझे ज्ञान नहीं इस ज्ञान का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो ज्ञान का समय का निश्चित होगा तो उसी प्रकार से जो बोलते हुए कह रहा है मेरी जिवा नहीं है लज्जा ही केवलम था न बुद्ध ते मया बोधो बोधी जीववा में अस्थि कोई कहे मेरी है या नहीं बताओ भाई तुम बता मेरी है या नहीं किस जाकर बोले मैं जिंदा हूं या नहीं हूं बता ये सब बेवकूफों की बात है ना किसी जाकर पूछे मैं जिंदा हुई या नहीं हूँ कैसे पूछेगा आदमी कोई कोई पूछता है कोई भ्रांत पुरुष पागल ही पूछेगा किसी जाकर पूछे किस मैं मनुष्य हुई या नहीं बता भाई लोग बता रहे तू गदा है बार बार बोलते गज़े हो क्या वास्तवें गधा हो कि मनुष्य हो ऐसा कर कोई आता पूछा चाहे लाख बार बोल दे किसी को गधा है तू तो भी वो अच्छी तरह जानता है मुझे डांट रहा है केवल मैं तो मनुष्य हूं संशय उसमें कभी नहीं, इसे गाते हैं हाँ जीवा में अस्थिन वैसे ही जो कोई कहता है वो लज्जाए व सब उसको मजाक उड़ाएंगे उसका अरे तो कैसी बात कर रहे है भाई मेरी जीवा संशय तुम नहीं कर सकते वास्तव में बोल ही रहे हो संशय कहां से बोलोगे ये तेरी जीवा न होती तो संशय तो प्रकट कैसे करोगे आप प्रकट ही नहीं कर सकता यथा केवलम उसी मया बोधो, मेरे तरफ बोध का ज्ञान ज्ञान का अनुभव नहीं हो रहा है मुझे ज्ञान का अनुभव करना चाहिए ऐसा जो कहता है वो भी लज्जा एवस तो व्याघात दोष बोलते मैं जीवास्तना भाषण यथा लज्जा यही केवल लज्जा जनना ही बोलती सभी उसके हास है मजाक उड़ाएंगे और उसको लज्जित होना पड़ेगा और कुछ फल नहीं निकलेगा उसका तो बुद्धिमत्ता ज्ञापन आय अपनी बुद्धिमत्ता का ज्ञापन नहीं करता जिह या बिना भाषण बद जिह के बिना बोलना ही संभव नहीं एवं मया बोधो न बुद्ध दे जब कहता है मेरे द्वारा ज्ञान का अनुभव नहीं होता इतम परम बोधभ्य अब से आगे मैं कोशिश करूंगा मैं ज्ञान का अनुभव कर लू इतुक्तिरपी तादृशी लज्जा हित ऐसा कथन भी व्याघात दोष ग्रस्त होने से लज्जा का उपहास का ही हेतु तो बनेगा क्योंकि बोधनी बिना तजवार सिद्ध है क्योंकि जो भी बोल रहे हो तो उसका ज्ञान आपको है ना अरे तो ज्ञान का अनुभव किए ना कुछ बोलना ही संभो जो भी कहेंगे उसका ज्ञान है अज्ञान है और ज्ञान, ज्ञान है ज्ञान का विज्ञान है अच्छा ज्ञान सर्वत्र निश्चित वस्तु है उसको कहीं अभाव ही नहीं कर सकते उसका तो क्यों कारण है कि वो आपका स्वरूप है आप अपने स्वरूप को त्याग करके व्यवहार करोगे क्या अपने स्वरूप को छोड़ दो आप अपने आप को छोड़ के व्यवहार करके दिखाइए कैसे करेगा कोई स्व के होने पर ही सकल व्यवहार होता है स्व नहीं है व्यवहार अस्वन नहीं ऐसा होता ही नहीं आते जो स्वरूप है तुम्हारा ज्ञान क्या है स्वरूप ही है उसके बिना आप कोई व्यवहार ही जब नहीं कर सकते हो कैसे मेरे का वो मेरा। तो कैसे कहोगे ज्ञान तथा प्रकृति ब्रह्मोधे कि आया तम इत्यासा तो सिद्धांत देख मान लिया कि ज्ञान स्वप्रकाश है ज्ञान कैसा है स्वप्रकाश तथा भी प्रकृति इस प्रकृत में ब्रह्म का बोध में ब्रह्म ज्ञान कराने में क्या फायदा हुआ इस निर्णय से ज्ञान स्व प्रकाश होता है निर्णय लेने से क्या लाभ हुआ ब्रह्म बोध में आप जो हमें ब्रह्म साक्षात्कार कराने के लिए पंचकोश करना शुरू किए थे और आगे कहा पछड़े में फंस रहे हो आप ज्ञान की चर्चा कर ज्ञान स्वप्रकाश है अरे उसे ज्ञान ले पंचकोष अलग करके आत्मा दिखाने आप पाए आप क्या कर रहे थे पंचकोश कोश से अलग करके आत्मा को सिद्ध करना पंचकोशों में अनातित सिद्ध करके उससे भिन्न जो है वही आत्मा सिद्ध करने चले और फंस गए गाड़ी कहीं और ज्ञान के बोलने लग रहे हो क्या प्रयोजन है आपस इंधन में क्या संबंध है क्या कहते सुनो इसका बहुत बड़ा संबंध है यदमात तद ब्रह्म इत गंभीर ब्रह्म निश्चय कहा देखो यशिन योके बोधा जिस जिस विषय को लेकर आपको ज्ञान होता है उन विषयों को त्याग दो क्या बचेगा कोई आप उन विषयों को आप क्या कर दीजिए अस्थिर लोके बोध तत्तद उपेक्षा है घटक ज्ञान हुआ आपको घटक उपेक्षा कर दो क्या बचा ज्ञान निरंतर ज्ञान ही और अनेक विषयों में ज्ञान से लेकर सोने तक सोते वक्त भी ज्ञान चल रहा है विषय विषयों में क्या करना पड़ेगा उपेक्षा करनी पड़ेगी यदि जो अवशेष रह गया तो बोधमात्र ही रह जाता है वही ब्रह्म है इतव भी इस प्रकार का जो अनुभूति है उसी का नाम ब्रह्म है इस विषय वार्तिक भी है या फलत्वेन फलव्याप्ति स्वीकार करते हो ना या फलत्वेन फल संव संविदेव फलव्यापेण जो ज्ञान ज्ञानक स्वरूप वही वास्तव में आत्मा का वेदांत तो सरल प्रमाणों से निश्चय होता है कि जगति तत्पेक्षण तत्म घटादेक्षण उन घटा विषयों की उपेक्षा करनादरण सती अना मिथ्यात्व का निश्चय कर लिया आपने तो ये बोधमात्र जो बोध मात्र घटाद सर्वत्र अनुसूत घटाद में प्रकाशात्मक है वह ब्रह्म निष्ठ है उसी का नाम ब्रह्म है उसी का नाम ब्रह्मा है। कहते हैं आपने तो पंचको से अलग से ब्रह्म चले थे हम क्या दिखा रहे हैं अभी घटादियों से अलग करके ब्रम अरे पंचकोश विवेक कर रहे हो ये विषय विवेक कर रहे हो आप पंचकोश से अलग करके ब्रह्म को दिखाने चल पड़े थे और अब कर क्या रहे अंत में बोध प्रकाश आदि के बताते बताते उस शंका जब उठाया अब घट से अलग करके ब्रह्म को बताया घटादि विषय उपेक्षा तद अर्थानुभव रूप ब्रह्म अवगम्य चेत तभी पंच विवेको यम निष्प्रयोजन यदि आप गटादि विषयों की उपेक्षा करके उसकी उनके उन के अनुभव रूपा ब्रम का बोध कराव दोगे तभी पंचकोशों का विवेक पूरे प्रखंड जो आरंभ किया को इसका कोई प्रयोजन ही नहीं रह गया गया हो निष्प्रयोजन से इत्यास बदल रहे इसलिए भी उसका फल प्रत्येक रूपता ज्ञान घटारियों से भिन्न ब्रह्म रूपा ब्रम है जानने से नहीं होता ना किंतु ब्रह्म मई हूँ कर... कैसे जान पाऊंगा पंचकोष विवेक की बिना जो घटारियों का जो ज्ञान हो रहा है उनमें घटादी मिथ्या है उससे भिन्न जो ज्ञान है वो ब्रह्म है इतने जानने से काम चलेगा नहीं किंतु वह जो ब्रह्म है ज्ञान रूपा घटक ज्ञान पट गया सर्वतन जो घट रूपा ज्ञान है ज्ञान रूपा जो ब्रम्म है वह ब्रह्म इन पंचों कोषरिक्त चेतन था वही ब्रह्म अर्थ जो प्रत्येक चैतन्य है जीवात्मा जिसको कहा जा रहा था तो पंचकोशों से अलग साबित किया गया है इन कोशों का अनुभव करने वाला जीवात्मा है ये जीवात्मा व घटा से भिन्न जो ज्ञान है दोनों अभिन्न है यह प्रत्येक आत्मा व पर ही है यह निश्चय करने के लिए पंचकोश का क्या है प्रत्येक रूपता ज्ञाने बिना संसार अनिवृत्त है वह ब्रह्म या प्रत्येक जीवात्मा ही है ऐसे ज्ञान के बिना संसार की निवृत्ति हो नहीं सकती दे ब्रह्म जानने से ही नहीं होगा हो किन्तु तो ब्रह्म मैं है, ये जानने से होगा तथा बोध उपयोगित आदर्श ज्ञान के उपयोगी होने से नश्यात्म से पंच को शमा को ग्रहण करना कोई दोष कोई व्यर्थ नहीं है पंचकोश परित्याग साक्ष बोधावशेषतः सस्वरूप सून्य दुर्भतम पंचकोश परित्याग पांच कोशों का परित्याग कर दिया अन्य अर्थात विवेक करके उसे अलग करके आप आत्मा को ग्रहण कर रहे हैं साक्षी बोधा बोधावशेषता उसके परित्याग कर क्या रहेगा साक्षी रूपा बोध ही शेष रह जाता है सुरूपम एव और वो और कुछ नहीं वो इस जीव का स्वरूप ही है ऐसे मानना होगा शून्य अत्यंत सुदुर्घटम और उसे शून्य नहीं कह सकते और उसे शून्य भी नहीं कह सकते पंचा कोशा नाम अन्नमयादी नाम, अन्नम नाम परित्यागे पंच कोशों का मैंने अन्नमयादि कोशों का परित्याग करना परित्याग करने का मतलब क्या आत्महत्या कर लेना नहीं ऐसा अर्थ नहीं है यहां इसे कहते इनका इन शरीरों का त्यागने का मतलब क्या है कि अनातत्व निश्चय बुद्धि से इनकी अनातत्व का निश्चय करना है केवल तब साक्ष रूप से बोध से अवशेषनाथ क्या बच जाएगा इनका साक्ष रूपा जो चैतन्य है बोध स्वरूप है वो, वो अवशेष साक्षरूप बोध है वह सरपम निज रूप ब्रह्म वह साक्षी रूपा जो बोध है वही अपना स्वरूप है वही निज रूप होने से वही ब्रह्म है अनुभव सिद्धा नाम त्याग शून्य परिशेष अन्नमयादि जो अनुभव सिद्ध है इनको मैं छोड़ दूं इनके अंदर अनात मान लो परिशेष शून्य जा? हो जाएगा इन क्या बचेगा शून्य बचेगा ऐसे गुरुपक्ष नहीं नहीं, शून्य नहीं बचेगा इन सब को त्यागने वाला व वा त्यागी साक्षी रहेगा कि नहीं रहेगा इन पंचकोषों में मिख्या करता हुआ अनात्मनित जो करने वाला वह या नहीं वो रहेगा ना उसी को हम करेंगे सो, वो शून्य नहीं हो सकता शून्य कभी किसी चीज का अनाथ नहीं निर्णय लेगा ना किसी चीज को अनात्मत्व देखना दृश्यत्व ग्रहण कर रहा है वो तो, तो साक्षी रूप चेतन ही हो सकता है वो तो शून्य रूप वस्तु नहीं हो सकता कैसे साक्षी बोध से शून्य तब है, वो साक्षी रूप बोध को शून्य करके आप सिद्ध नहीं कर सकते है। हैं असंभव है जैसे कह शून्य शब्दार्थ क्या रहा गया आप शब्दार्थ को भी तो ध्यान देंगे कि नहीं देंगे यदि आप शून्य को वही कहेंगे शून्य पूर्ण हो हो गया तो शून्य शून्य पूर्ण पूर्ण परस्पर विरोधी शब्द नहीं रह जाएगा जाएगा संसार में फिर वही कैसे जब है ना पूर्ण शून्य बराबर है फिर वही कैसे हो शून्य पूर्ण कैसे हो जाएगा ना? बात हो गई ना शून्य साक्ष सा हो, शा, हो जाता है तो साक्षी कहो पूर्ण कहो कुछ भी कहो उसमें भावता बोध होता है कुछ है। है, और शून्य में कुछ नहीं है ये बोध होता है इस शब्द से शून्य शब्द का अर्थ क्या है कुछ नहीं है बौद्ध में नहीं कुछ नहीं और फिर तो है, अपनी अपनी ही स्वरूप क्या सिद्धि हो गई सहम का निषेध कर रहे हो आप मैं भी नहीं हुए बोलना हो जाएगा इन सब से अलग जो मैं उसको अपने शून्य कह दिया मतलब है मैं शून्य हूं अर्थात क्या मैं नहीं हूं यह कहना हो गया ये तो होगा पंच क्वेश्चन आप किसको अलग कर रहे हो अपने को अलग किया ना अपने को आज जो अलग किया जिस क्वेश्चन आपने क्या नाम रखा शून्य रख दिया अगर क्या कहोगे मैं शून्य हूं ये तो कहोगे अर्थ हो जाएगा मैं नहीं हूं स्वयं का निषेध कैसे कर सकते हो आप इसीलिए जो अवशेष राजी उसको आप शून्य शब्द से तो बोल ही नहीं सकते अभाव शब्द से बोल नहीं सकते ऐसा शब्द प्रयोग करो जिसमें किसी चीज की भी न्यूनता महसूस ना हो कि न्यूनता ही द्वैत इसमें क्या नाम दिया श्रुति ने पूर्ण पूर्ण पूर्णम कर दिया पूर्णम का मतलब ही क्या होता है न्यूनत्व भाव न्यूनत्व का अभाव होना मैंने द्वैत का अभाव होना इसलिए अहम पूर्णोश्मी यथी बनता है अहम शून्योश्मी ये क्यों नहीं है वो भी बता रहे दुर्घटना में उपाध है शून्यत्व दुर्घट है इसी को उपादन कर समझा रहे अस्तित्तावत्त स्वयं नाम विवाद अविषयत्त सस्मिन्देत प्रतिवाद्य को भवे उसने रहे भाई फिर आप प्रतिवाद कैसे करोगे आप शून्य है तो आप हमसे प्रतिवाद कर रहे हैं ना यदि आप शून्य है तो प्रतिवाद कैसे करोगे आप अस्तित्तावत स्वयं स्वयं नाम स्वयं नाम कोई शब्द है या नहीं इस दुनिया में स्वयं एक शब्द होता है ना संसार में उस शब्द का अर्थ क्या है हमें बताओ पहले आप कहते बोलोगे अब स्वयं शून्योश बोलोगे क्या है? और वो विवाद का विषय नहीं होता स्वयं का विवाद विषय होते हो क्या है? आप खुद विवाद विषय बनते हो कभी विवाद का विषय तो स्व से भिन्न को अन्य तत्व को, को लेकर के विवाद होता है विवाद जो होता है स्वयं को लेकर कभी जय विवाद हो निवाद हो जल पे वितंडा हो तीनों प्रकार की जो चर्चा जो होती है वो स्व से भिन्न विषयों को लेकर के होता है स्व के विषय में कभी नहीं हो सकता क्यों कहते स्वयं की विवाद इस स्वयं को लेकर विवादित हो जाए फिर तो प्रतिवादी गौण बनेगा आप जो स्वयं हैं, या आप आप वादी बनोगे या प्रतिवादी बनोगे यदि स्वयं ही विवाद ग्रस्त हो जाए विवाद का विषय बन जाए फिर वादी कौन प्रतिवादी कौन रह जाता है इसलिए कहते हैं स्वयं को शून्य कर भी कह नहीं सकता शून्य कह दोगे न तो आप वादी बन सकते हो न प्रतिवादी बन सकते हो वाद नहीं होगा आप प्रश्न ही नहीं कर कि स्वयं के अस्तित्व के बारे में आपको संशय हो गया वाद, वाद होने का तो मतलब क्या संशय या नहीं हूं मैं शून्य हूं या पूर्ण हूं संशय है ना स्वयं विवाद का विषय हो जाए वह नादी पक्षी पक्ष हो सकता है इसलिए कहते हैं स्वयं शब्द वाच्य स्वस्वरूपम लौकिकान वैदिकान चावल अस्ती है स्वयं शब्द वाच्य स्वयं का स्व का स्वरूप है यह आम आदमी भी जानता है अनपढ़ भी क्या कहेगा मैंने स्वयं देखा है मैंने स्वयं काम किया संसद का प्रयोग जंगली आदमी भी प्रयोग करता है और स्वयं से क्या बोध कराना चाह रहा है जंगली आदमी भी अपने आप को बोध कराना चाहता और अपने आप को कौन सी स्वरूप को बोध कराना चाह रहा है शून्यता को तो? इसे कहते हैं लौकिक का नाम सभी के मत में अस्त्य स्वरूप अविषे स्वस्वरूपस्या विषय भाव अपना स्वरूप होता है और कभी किसी प्रकार के संशय का विषय नहीं होता विपक्षे बाद कम वहा विवाद विषय हो जाए तो फिर तो आप ही नहीं रहोगे तो फिर तो आप करेगा कौन आप ही जैसे यही तो हम लोग कई बार नया कौन का दोष देते पक्ष कोटी में वो भी आ गया दृष्टांत नहीं जैसे उन्होंने पृथ्वी पृथ्वी कर दिया पक्ष कोटी में सारी पृथ्वी आ गए ना इतरे प्यो विद्य दे यथा अनवे दृष्टान जैसे नहीं देगा आप जो भी अनुवय दृष्टांत में गंध वाले वस्तु को लोगे वो सब पक्ष कोटि में है पृथ्वी में आप दृष्टान घटवत घट गंध वाली है घट जो गंद वाला है अच्छा वो जलादि से भिन्न है ऐसे आप अनवेय दृष्टान लेना चाहोगे लेकिन वो घट पृथ्वी के एक अंश है या नहीं पक्ष कोटि में आ गया तो पक्षकोटि में जब श्रद्धा पृथ्वी रग्द हो एक देश को दृष्टान्त जैसे बना नहीं सकते उसी प्रकार स्वयं विवाद का विषय हो गए आप वाद के अंदर खड़ा नहीं हो सकते आप न वादी हो सकते हो न प्रतिवादी हो इसे कहते हैं स्वात्मन भी विप्रतिपत्त सत्या अपने आप के विषय में भी यदि विप्रतिपत्ति हो जाए तो अत्र अश्या प्रतिपत्त उस विप्रतिपत्ति के संदर्भ में कहा प्रतिवादी सियात कौन प्रतिवादी होएगा कौन वादी होएगा बताओ अर्थात तो तो को अर्थित्यर्थ कोई नहीं रह गया निर्भर प्रतिवादी होने सबसे बड़ी बात अपने असत्य को कौन कहेगा अपने असत्य को कभी कोई स्वीकार करता नहीं क्यों है ही नहीं असत्य तो कभी हो ही नहीं सकता बल्कि एक चीज है उसे भी स्वीकार नहीं करता अपने विद्यमान अज्ञान उसे भी हम स्वीकार नहीं करते हैं तब अपने असत्य कैसे कहा तो तो वास्तव में सत्य है उसको आप में असत कैसे कह देगा कोई इसलिए कहते व प्रतिवादी स्व के, के असत कथन करने वाला ही खुद प्रतिवादी हो जाए मैं नहीं हूं एक सित करने के लिए मैं लड़ रहा हूं तुमसे तो बात करूंगा शास्त्रवर्त मैं नहीं हूं एक सित करने में शास्त्रवाद करूंगा यदि कोई कहेगा ऐसे मैं असत हूं यह सिद्ध करने के लिए मैं आपसे प्रतिवादी बन के खड़ा हूं तो कोई कहे तथा को भी नास्ती अरे संसार में ऐसा कोई पागल के लोग दूसरा तो हो ही नहीं सकता मैं नहीं हूं इसे साबित करने को करेगा क्या स्वतंत्र न कस्म रोचते विभ्रम बिना अतएव सुदरबाधम सत्यवादिना अपने असत्य का कथन तो कभी भी किसी के लिए भी रुचिकर नहीं होता भ्रांति के बिना तो पागल है भ्रांत है वही बोल सकता है मैं नहीं हूं चित्र तो मैं कैसा हूं हूं नहीं तो कैसे बोल रहे मैं हूं ऐसे करके कौन लड़ेगा तो पागल ही लड़ेगा बल्कि जो अपने आप को असत्य कहता है उसको निषेध कर करती है बाध करती है श्रुति अतय श्रुति बाधम भ्रूथ असत्यवादी असत्यवादी को का बाद का कर रही है काम चेत वेदा असम सभवती भ्रांति में का विहाय भ्रांति को तो भी एक वस्तु को छोड़ करके व्यक्ति भ्रांत उसे छोड़ कर करना अपने अभाव को किसी के तरह स्वीकार नहीं किया जाता है कुत इत्याशं क्या आपने ऐसे कैसे निश्चय कर दिया तब जाते हैं यहा कस्मैचि न रोचते अतएव श्रुतिर असत्वादे जिसलिए किसी को भी अपना असत रुचिकरण नहीं होता स्वीकार नहीं होता इसीलिए ही श्रुति असत को कथन करने वाले को बाधित कर देता है, काम कर रहा है सत्वादी को कहते हैं आकांक्षा इत्यादि काम ताम श्रुति मर्त दो असत्य स्वय भवेद सत्यूत स्वतंत्रता असत ब्रह्म यदि कोई ब्रह्म को असत कहता है वह निश्चित रूप स्वयं भी असत ही हो जाएगा ऐसा श्रुति ने डांट दिया है इसीलिए स्वयं ब्रह्म क्यों वह स्वयं ब्रह्मरूप है असंघ निश ब्रह्म को असत करने का मतलब क्या हुआ स्वयं को असत कहना हुआ ऐसा कोई कह नहीं सकता यदि कहता है तो वास्तव हो ही जाएगा कहने का असंभव कथन हो गया सनितंब अतवश्य माभूत इसीलिए इस वेद्य न होवे स्वसत्म तो विपेता का वोश स्वीकार करना होगा असन्य वह वेदा वेद ऐसा मनते असतभ्रमेदी वेद चेत इधानीम आत्म स्वप्रकाशत्व वक्त काम तेद्य भाव की स्वरूपमें प्रश्न उत्थ आत्मा को स्व्रकाश कथन करने की कामना से विचार कर रहे हैं आत्मा वेद्य नहीं है जो विवेद्य वो पंचकोषात्मक है और पंचकोश संबंधी वायु वस्तु है यदि वेद्य हो जाए वो भी पंचकोश जैसा वो भी अनात्मा हो जाए आत्मा भी अनात्मा हो जाएगा क्यों तो? व्यक्ति पंचकोशवत घटवत है कि नहीं इसलिए आत्मा ने हमें व्यक्तित्व को नहीं सिद्ध करना नहीं मानना है क्यों नहीं मानोगे लेकिन नहीं मानोगे ऐसे गंश नहीं हो सिद्ध करना पड़ेगा ना उसमें है ही नहीं व्यक्तित्व सिद्ध करना पड़ेगा क्योंकि संसार में जो भी व्यक्ति होता है वो दो ही तरीका होता है या तो ऐसा है या तो वैसा ऐसा वैसा के अलावा और कोई नहीं है जिसे आप कहते वैसा है को तो ऐसा ही बोलोगे या तो वैसा ही बोलोगे ईद या तादरिक यही वेद का स्वरूप है क्या? और आत्मा ना ना है। आत्मा ईदर्ग भी नहीं ताद भी नहीं आते हुए सीधे सीधे ना घट ऐसा है तो ये वैसा नहीं है नहीं हाँ? इसे नहीं हो सकता है है है है की की प्रश्न प्रश्न प्रश्न पूछ रहा है। पे। नहीं है। फिर था था क्या होगा नासितत्रहि चेत पृचेद नु छेद वो आत्मा का क्या रूप है जैसा पूछते हो तो मैं कहता हूं ना उस आत्मा में वो ऐसा है ये चीज नहीं बोल सकते हो वो वैसा है ऐसा भी नहीं कह सकते हो वैसा है भी नहीं कह सकते वो वैसा है भी नहीं कह सकते क्यों यद अनिद्रिक और अता जो ऐसा भी नहीं जो वैसा भी नहीं वही है ऐसा निश्चय करो स्वरूपर अयम अभिप्राय आत्म ईदृदेण वैशिष्टी कार्य आत्मा को इत्यादि रूपेण यदि वैशिष्ट्य तो स्वीकार करोगे ते नूपेण वैध्यम साथ उसी रूप से आत्मा वेद्य हो जाएगा तद अंगीकार शून्य नहीं स्वीकार करोगे तो शून्यवाद आ जाएगी ऐसा पूर्व आशंका थी सत्यम तो सिद्धांत ऐसे मत कहोता और इनमें से किसी को भी मैं अंगीकार करता हूं। तो हूं तुरंत वेदितुरंत आत्मा हो जाएगा तत्व तो नांगी क्रिय और मैं अंगीकार नहीं करूंगा तो शून्य हो जाएगा ये मत भी घबराओ शून्यवाद नहीं आया घर भी क्यों उपलक्षण के साथ भी कर रहा हूं उभय अभाव उभय का भाव हो किया। जो नहीं नहीं है, जो तादरक नहीं है, वो क्या है क्योंकि आप, आप हैं, बोली नहीं हो सकता। भी मेश्ण नहीं। मेश्ण नहीं हो का मतलब क्या मैं नहीं हूं कहना ऐसा कोई कह नहीं हाँ उसको जॉब दीजिए ना सापेक्ष तो उसे तो लेकिन है हां, है। भी, भी तागर भी नहीं होता में भी ता, ता नहीं है लेकिन नहीं लेकिन उसमें अभावता और कोई अपने आप के अभाव किस स्वरूप सिद्ध करेगा अपने स्वरूप में अभाव रूप हूँ किसके अभाव रूप हो प्रश्न उठेगा प्रति सापेक्ष है ना अभाव हमेशा आप शून्यशल प्रयोग जब करते हैं शून्य कोई भाव पदार्थ है नहीं किससे शून्य है पूछा जाएगा प्रतियोगी सापेक्ष है शून्य भी ये मत समझिए कि शून्य शल्क प्रयोग कर दूंगा वो किसी सापेक्ष है ऐसी बात नहीं है शून्य भी प्रतियोगी का सापेक्ष प्रतियोगी ऑपोजिट नहीं होता घटाभाव का प्रति होता है अभाव का ऑपोजिट घट नहीं होता है घटाभाव का प्रति कौन है घट घट क्या अभाव का अपोजिट है हमेशा हमें अभाव का जो प्रतियोगी होना प्रतियोगी सापेक्ष अभाव हुआ करता है कोई भी अभाव हो उसको कोई ना कोई प्रतियोगी होता है भाव का कभी कोई प्रतियोगी नहीं होता जैसा आपने कहा जैसे कहा घटोअस्थि कहा घटो अस्थि कहा ना ये भाव कथन हुई इसका क्या प्रतियोगी है प्रतियोगिश कहते समझो प्रतियोगि से कहते हैं आप क्या समझ रहे प्रतियोगी शब्द से पहले बताओ घट तो नहीं है आना गलत था ऐसा नहीं होता प्रतियोगी रहे हो जिसका आप अभाव अभाव अभाव लेते हो वह उस अभाव का है आप घट है कह रहे हैं तो हम किसी के अभाव की चर्चा ही नहीं कर रहे वह प्रति कहा आ जाएगा अभाव की चर्चा के बिना प्रतियोगी आप शब्द ही कर सकते अभाव सब प्रति हमने घट का अभाव कहा है अति उस अभाव का प्रति कौन तो तो हो गया घट जब मैं अभाव शब्द ही नहीं प्रयोग करूं तो पृथ्वी कहां ढूंढोगे आप अत भाव शब्द जब करता तो पृथ्वी ढूंढने का प्रश्न ही नहीं ढूंढता अति में हमेशा आत्मा को भाव क देखे पूर्ण जाते कदम कोई प्रतिविध सापेक्षता खत्म हो जाती और शून्य कहोगे तो अभात्मक हो गया अभावत्मक हो गए तो हमेशा प्रतिबापेक्षा किसका अभाव पूछूंगा इन किसका भाव यानी पूछा जाता भाव तो भाव है और किसी प्रति के साथ तो नहीं रहता इसलिए कहना है शून्यत्व निषेध करने ने कहा कि आप अपने स्वरूप को निश्चय करो क्या और वो स्वरूप होने के नाते शून्य नहीं हो सकता द्वित पक्ष खंड में हो गया और ये होने से वेद्य नहीं है और स्वरूप होने के नाते शून्य नहीं है अच्छा वेद्यव का भाव आ गया वेद्यत् अभाव आ गया तो आत्माध हो गया जब आत्मा तो सब सत्तर होगा वह प्रकाश होगा जो अभाव होगा प्रतियोगी विशिष्ट होकर अभाव भी प्रकाशी होगा घट शून्य देश है कहेंगे ना आप घट शून्य देश है तब अंतर्व गया घट शून्य प्रकाशी हो गया वेद्य कोटि में आ गया अच्छा शून्य भी प्रकाश है वेद्य कोटि में आ जाता है और हम आत्म क्या सिद्ध करना चाहते न तो वेद्य न अभाव रूपा शून्य है।, है ना वो ऐसा होने से ही आत्मस तो प्रकाशित होता है नहीं तो सब प्रकाश होता नहीं क्या